श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति स्वामी सर्वात्मानंद वर्तमान पूर्वी पाकिस्तान के किसी आश्रम में लगभग दो वर्ष तक रहकर मैं 1924 सौ ईस्वी में सर्वप्रथम बेलूर मठ में आया पूजनी महापुरुष महाराज उस समय मद्रास में थे फरवरी 1925 उन्नीस ईस्वी में वे मठ लौट आए एक दिन वे नीचे के बरामदे में बेंच पर बैठे थे अन्य लोगों के साथ मैंने भी उन्हें प्रणाम किया शुद्धानंद जी महाराज ने मामूली ढंग से मेरा परिचय दिया दूसरे दिन प्रातःकाल पूजनी महापुरुष जी महाराज के कमरे में साधु ब्रह्मचारियों के साथ मैं भी उन्हें प्रणाम करने गया उस समय उन्होंने मेरे नाम धाम आदि के संबंध में पूछा महापुरुष महाराज के मठ में लौट आने के थोड़े दिनों बाद उसी वर्ष श्री श्री ठाकुर की जन्मतिथि के दिन मेरी दीक्षा हुई और उसी वर्ष कुछ महीनों के अन्तर उन्होंने मुझे बेलूर मठ में श्री श्री ठाकुर के पूजन कार्य की आज्ञा दे दी तब तक भी मेरी ब्रह्मचर्य दीक्षा नहीं हुई थी पूजा प्रारंभ करने के प्रथम दिन प्रातः काल उनके कमरे में जाकर मैंने देखा वह फर्श पर एक आसन पर विराजमान हैं प्रणाम करके आशीर्वाद की प्रार्थना करने पर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए अनेकानक आशीर्वाद देकर कहा अच्छी बात पूजा करो जाकर पूजा और क्या करोगे मंदिर में जाकर आष्टान प्रणाम करके शांत भाव से आँख मूद मुख लाल करते हुए ध्यान करोगे उसके बाद श्री ठाकुर को अच्छी तरह पोछ कर क्योंकि उस समय चित्र में पूजा होती थी एक अर्घ दोगे और अच्छे अच्छे चुने हुए कुछ फूलों से श्री ठाकुर को सजा दोगे उसके अनंतर भोग का निवेदन कर फिर आंख मुँह लाल करते हुए ध्यान करोगे और श्राष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगोगे यही तो पूजा है मैं तो अन्य किसी प्रकार की पूजा नहीं जानता बेटा किंतु तुम लोगों की भक्ति बहुत कच्ची है इस ढंग से पूजा करने पर स्वेच्छाचारिता का आ सकती है इस कारण पूजा की एक साधारण संक्षिप्त विधि सीखकर उसी के अनुसार काम करना फिर बताया पूजा जब प्रार्थना स्तुति पाठ और अवकाश के समय कथामृत पढ़ना तथा फूल चुनना माला गुंसना आदि पूजा के अन्यान्य काम करते हुए समय बिताने की चेष्टा करते रहना इसी से तुम्हारा सब कुछ सिद्ध होगा उन दिनों शशधर महाराज मठ में श्री श्री ठाकुर के पुजारी थे आवश्यकता होने पर बीच बीच में मैं भी पूजा करता था अधिकांश समय मैं ठाकुर भंडार का काम करता था बहुत तड़के उठने में मुझे बहुत आलस्य लगता था एक दिन पुजारी महाराज के परामर्श के से भोर की मंगल आरती के समय मैं नहीं उठा महापुरुष जी ने मंगल आरती के समय ही मुझे अनुपस्थित देखा उसके बाद प्रातः काल जब मैं प्रणाम करने गया तो उन्होंने कहा क्या तड़के उठने में अच्छा नहीं लगता रात को गले तक खा लोगे और फिर खर्राटे भर कर सोोगे क्या इसीलिए साधु बने हो रात को चौथाई पेट भोजन थोड़ा विश्राम लेकर मसहरी के भीतर माला लेकर बैठना जब शरीर थक जाए तो पर प्रस्िर रखना हाथ की माला हाथ ही में चलती रहेगी बाद में सो गए तो हाथ की माला हाथ में ही रहेगी करवट बदलते समय फिर दो चार बार जितना हो सके जब करना रात को बार बार करवट बदलते हुए सोना यह कैसा साधु है रात के तीन बजे नींद खुल जाने पर फिर सोने का प्रयोजन ही नहीं रहता उस समय सोने की इच्छा मन की बदमाशी है तीन बजे के बाद नींद खुल जाने पर साधु को फिर बिछौने में नहीं रहना चाहिए जो तड़के नहीं उठ सकता वह अच्छा ब्रह्मचारी नहीं बन सकता 1926 सौ ईस्वी में श्री श्री ठाकुर की तिथि पूजा के दिन प्रातः काल जब मैं महापुरुष जी के कमरे में प्रणाम करने गया तो प्रणाम करके उठते ही उन्होंने मुझसे पूछा आज कौन पूजा करेगा मैंने कहा मैं पूजक और सरधर्महराज तंत्र धारक हैं उन्होंने कहा अच्छी बात जब आत्मा राम की दिव्या निकालोगे तो मुझे खबर देना बाद में यशा समय ठाकुर भंडारी ने ठाकुर मंदिर के भीतर एक आसन बिछाकर महाराज को खबर दी वह भी उसी समय मंदिर में आ गए पूर्व के दरवाजे से कमरे में प्रविष्ट होकर उन्होंने स्वयं ही दरवाजे को बंद किया और श्री ठाकुर की चरण पादुका के सामने श्री ठाकुर की ओर मुख करके बैठे दक्षिण दिशा के तीनों दरवाजे खुले थे उसके बाद जब आत्मा राम की डिबिया पर वहा स्नान आरम्भ हुआ तो शारदानंद महाराज श्री ठाकुर के शयनगृह के भीतर से मंदिर में आ गए एक साधु ने मंदिर के पूर्व दक्षिण कोने में एक आसन बिछा दिया उस पर वह बैठ गए महा स्नान के पश्चात महापुरुष जी ने अपने दोनों हाथ मेरी ओर फैला दिए तब मैंने झट गंगा जल पूर्ण महा स्नान के अन्यान्य उपकरण तथा चंदन सहित तथा एक छोटा तांबे का घड़ा उनके हाथ में दिया यह वह उसमें से जल धीरे धीरे आत्माराम की डिबिया पर डालने गए एक मंत्र भी सुनाई पड़ा जय श्री गुरु महाराज की उसके बाद आत्माराम की डिबिया को पहुँचने के लिए मैंने अपने हाथ में लिया किंतु उन्होंने मेरे हाथ से लेकर अपनी गोदी में बाएं हाथ पर रख कर यत्न से उसे पूछा तदनंतर उन्होंने उस पर चंदन का लेप लगाया मैंने भी कुछ चंदन दिया फिर उन्होंने उस डिबिया को अपने सिर पर धारण किया इतने में शशधर महाराज ने झट पीछे जाकर वह गिर ना पड़े इस डर से उसे पकड़ लिया महाराज के बाद में उसे मेरे हाथ में दिया मेरे उसे स्थान रखने की उन्होंने फिर से मेरी ओर हाथ फैलाया मैंने झट सहस्त्र दल कमल सहित एक अर्घ सजाकर उनके हाथ में दिया क्योंकि मैं जानता था कि रक्त कमल से श्री श्री ठाकुर की पूजा करना वे पसंद करते थे इससे पहले भी एक दो बार उन्होंने रक्त कमल देखकर कहा था मैं आज पूजा करूंगा। तदनंतर उन्होंने उस कमल से अंजलि अर्पण कर मुझसे कहा तुम ही पूजा करो मेरे हाथ से लेकर उन्होंने आत्मा के डीया पर वह अर्घ रख दिया द्वितीय अर्घ भी उन्होंने मेरे हाथ से लेकर उसी ढंग से दिया किंतु तृतीय अर्घ सजाने के पहले ही पुष्प पात्र के सारे फूल पत्र तुलसी दुर्वा अक्षत आदि सब कुछ दोनों हाथों में लेकर उन्होंने अपने ही सिर पर डाल लिया साथ ही साथ दोनों हाथ उनकी गोदी पर गिर पड़े और उसी ढंग से वह आँख मुंदे स्थिर निष्पन्द भाव से बैठे रहे इतने में शशधर महाराज का इशारा पाकर मैं पूजा करने लगा इसके उपरांत पूजनीय शारदानंद जी महाराज ने जो एक गेरुआ कुर्ता पहने और गले में एक चादर डाले थे महापुरुष जी के दाहिने ओर कुछ पीछे खड़े रहकर शिश्री ठाकुर को प्रणाम किया फिर कुछ क्षण हाथ जोड़कर खड़े रहे पुनः दूसरी ओर प्रणाम करके फिर खड़े रहे इस रीति से वह सामने और दोनों ओर बार बार प्रणाम करने लगे यह देखकर मुझे गीता का नमः पुरस्ताद पृष्ठ तस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व गीता श्लोक याद आया मुझे ऐसा लगा कि यह भी वही भाव है बाद में वह शैन गृह के भीतर से बाहर निकल आए महापुरुष महाराज उस समय भी उसी प्रकार ध्यान में स्थिर होकर बैठे थे तब तक हमारी पूजा बहुत अग्रसर हो चुकी थी लगभग दो घंटे के बाद उन्होंने आंखें खोली और हाथ जोड़कर सिर नवाया और जय श्री गुरु महाराज कहकर श्री ठाकुर को प्रणाम किया इसके बाद स्वयं ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए बरामदे में बैठे भक्त लोग ही भी उठकर उनके पीछे पीछे गए एक दिन संध्या समय आरती के पहले कलकत्ते के स्टार थिएटर की एक अभिनेत्री श्री ठाकुर के लिए कुछ फल और मिठाई लेकर मठ में आई उसे ठाकुर भंडार में रखकर मैं आरती करने के लिए चला गया संध्या आरती के बाद मंदिर का नाम समाप्त करके उन चीज़ों के बारे में महापुरुष जी से पूछने के लिए जाने की इच्छा हो रही थी क्योंकि उस समय कोई अभिनेत्री श्री ठाकुर के लिए कुछ लाती तो उन्हीं के निर्देश के अनुसार उसकी व्यवस्था करनी होती थी उनके कमरे में फिर जाकर उन्हें ध्यान मग्न देख मैं लौट आया थोड़ी देर बाद जाकर देखा कि वह उसी तरह ध्यान में बैठे हैं थोड़ी देर बाद ही रात के भोग का घंटा बजा उस समय मैं धीरे धीरे उनके कमरे में जाकर उनके बिछौने की मसहरी का डंडा पकड़कर खड़ा हो गया भोक का घंटा बच जाने से मैं घबराने लगा था अतः महाराज महाराज कहकर मैंने तीन बार पुकारा इससे भी कोई उत्तर न पाकर डर से मेरे हृदय में कंपन होने लगा सोचा मैं यह क्या कर रहा हूँ अब कुछ भी निश्चित न कर सकने के कारण उसी अवस्था में खड़े रहकर मन ही मन में श्री ठाकुर को पुकारने लगा क्षण भर बाद ही महापुरुष जी का शरीर थोड़ा हिला सब कुछ साहस का संचय कर धीरे से मैं खखारा अब उन्होंने पूछा कौन है मैंने उत्तर दिया बटुक उन्होंने पूछा क्या कहते हो तब फल मिठाई आदि के बारे में व्यवस्था का निर्देश मांगने पर उन्होंने कहा श्री श्री ठाकुर के भोग की थाली में सजा ऊपर ले जाओ भोग की वस्तु अधिक हो तो वहीं रखकर श्रिश्री ठाकुर को उन उनका निवेदन कर देना प्रतिदिन जैसे भोग का निवेदन करते हो वैसे ही करना उसके बाद खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहना प्रभु अमुक स्त्री तुम्हारे लिए ये चीजें लाई है क्या करना होगा मैं नहीं जानता इस कारण तुम्हारे पास लाए हों ग्रहण करना चाहो तो करो जो हुक्म कहकर लौटते ही उन्होंने फिर से कहा सुनो प्रसाद उतार कर उसे साधु ब्रह्मचारी को मत देना रसोई नौकर आदि को दे देना एक दिन दोपहर का भोग उतार लाने के बाद प्रसाद पर पूजनी निरत महाराज स्वामी अंबिकानंद जी को मैं एक पान दे आया उस समय तो महापुरुष महाराज के कमरे में बैठे थे लौट आने के थोड़ी देर बाद ही महापुरुष महाराज के सेवक ने आकर कहा महाराज ने तुम्हें अभी बुलाया है उनसे मैंने सुना कि नीरज महाराज के इतने पान खाते हुए कहा है लड़के बहुत असावधान हैं पान के साथ पत्थर के टुकड़े की तरह एक कड़ी चीज है उन दिनों मसाले के साथ एक तरह का काला कथा आ जाता था उसमें अन्य कोई चीज़ रहे तो उसका पता नहीं लगता था उस समय मुझे ऐसा लगा कि आज निश्चय ही मठ से निकाल दिया जाऊँगा सोच विचार करते और डरते हुए मैं महाराज के कमरे में हाजिर हुआ मुझे देखते ही महापुरुष जी रो पड़े और बोले ठाकुर सेवा का अपराध हुआ यह अपराध तो मेरा है तुम लोग बच्चे हो ठाकुर सेवा क्या जानते हो सिखाता ही कौन है ठाकुर सेवा तो मुझे ही करनी चाहिए अभी भी मैं कर सकता हूँ कल से मैं ही तुम लोगों के साथ ठाकुर भंडार में काम करूँगा ठाकुर सेवा की त्रुटि से उनके हृदय में कितना बड़ा आघात लगा है यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए मैं सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा तब उन्होंने शांत गंभीर भाव से कहा जाओ तुम्हारा कोई अपराध नहीं है सारा अपराध मेरा है कल से मैं भी ठाकुर भंडार का काम करूंगा।